शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में स्वामी अज्ञात उनकी चिट्ठी पाकर श्री श्री माँ के दर्शन के लिए मन बहुत ही व्याकुल हुआ श्री भगवान से कातर प्रार्थना करने लगा मौका भी मिल गया महाराज से मुझे कई दिनों की छुट्टी दी प्रार्थना पूर्वक मन लेकर एक शुभ मुहूर्त में मां के दर्शन के लिए मैं रवाना हुआ पैदल चलकर मैं बांकुड़ा आश्रम में आया वहां से ट्रेन द्वारा यात्रा कर गढ़वीता स्टेशन पर उतरा स्थानीय आश्रम में एक रात बिताकर भाद्र मास के आरंभ में मैं पुण्यपीठ जयराम बाटी की ओर एक दिन तड़के चल पड़ा आश्रम के अध्यक्ष ने कहा था बीस मील का रास्ता है छोटे से बिस्तरे को कंधे पर दिए मैं चलने लगा ग्रामीण पथ कहीं धान के खेत की मेड़ पर से पानी कीचड़ डांगकर और कहीं ग्राम के भीतर से अनजान रास्ता खेत में काम करने वाले किसान दूरी भी नहीं बता सकते थे केवल दिशा दिखा देते प्रत्येक ग्राम सुंदर और फलवान वृक्षों से परिपूर्ण सर्वत्र लक्ष्मी श्री विराजमान दोपहर को एक दो दु, दुकान से चार पैसे का चबेना खरीदकर खाते खाते मैं आगे बढ़ा कहीं मिल पोस्ट नहीं है अनजान रास्ता होने के कारण कई बार दूसरी ओर भटक गया इस कारण कहां तक आया समझ नहीं सका जितना ही दिन ढलने लगा उतना ही मैंने गतिवेग बढ़ा दिया खेतों में काम करने वाले किसान ही पथ प्रदर्शक थे नंगे पैर पानी कीचड़ फिसलाहट का पथ उस पर वृष्टि की एक बौछार भी आ गई कहीं आश्रय लेने का स्थान नहीं था इस कारण किसानों की तरह मैं भींगते हुए चलने लगा गीला वस्त्र शरीर पर ही सूखा अंत में प्राय दौड़ते हुए शाम पाँच बजे जब मैं जयराम बाटी ग्राम के पास आ पहुंचा तो धड़कते धड़कने लगा ग्राम में प्रविष्ट होकर मैंने जयराम बाटी की भूमि छूकर प्रणाम किया वह पवित्र मृतिका थोड़ी सी उठाकर विभूति की तरह माथे पर मल मन में श्री श्री ठाकुर और माँ की जय ध्वनि देते हुए मैं जयराम बाटी ग्राम के भीतर से आगे बढ़ने लगा रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे मिट्टी के मकानों से आगे बढ़कर मैं श्री श्री माँ के मकान के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ मैंने पहले कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी थी तो भी माँ को मानो पता लग गया था सेवक महाराज को परिचय देकर माँ के दर्शन की प्रार्थना जताई वे मुझे घर के भीतर ले गए शिषि उस समय भीतर के दरवाजे पर खड़ी थी प्रणाम कर सिर उठाते ही माँ ने स्नेह के साथ कहा आहा बच्चे का मुँह एकदम सूख गया है दिन भर कुछ खाया नहीं है इसे कुछ खाने को दो मैं जेब से महापुरुष के लिखे चिट्ठी निकालकर पढ़ने जा रहा था कि माँ ने कहा चिट्ठी बाद में सुनूँगी बेटा अब हाथ मुँह धोकर कुछ जलपान कर लो हाथ मुंह धोने के बाद सेवक महाराज मुझे बगल वाले कमरे में ले गए देखा बिछे आसन के सामने थाली भर फरूही और ताल खीर तथा गिलास में जल है मैं मैसे झुकाए माँ की बात सोचते हुए सब खा गया अमृत सा लगा जीवन में अनेक बार मैंने ताल खीर से फरूही खाई है किंतु वह ऐसी मधुर कभी नहीं लगी लगभग दस मास पहले बाग बाजार में मां के निवास स्थान पर मैंने मां का प्रथम दर्शन किया था वे वस्त्रों से ढकी हुई बैठी थी किंतु अब मां को देखा ठीक मां की ही तरह मलिन एक वस्त्र में खड़ी थी मानो मेरे ही आने की प्रतीक्षा करती हुई स्नेह और करुणा की मूर्ति में थोड़ी देर बाद मैं माँ के पास गया उस समय तो वे अपने मिट्टी के घर के बरामदे में पैर फैलाए सरकारी खाट रही थी उन्हें प्रणाम कर मैंने पास बैठकर कर महापुरुष की चिट्ठी पढ़ सुनाई उन्होंने तारक की खबर पूछी दुर्भिक्ष से सेवा कार्य के समाचार भी मुझसे जाने बाद में दीक्षा के संबंध में उन्होंने कहा तो बेटा कल दिन अच्छा है सम्भवतः जन्माष्टमी थी कल ही तुम्हें मंत्र दूंगी सुबह कुछ न खाना स्नान करके प्रतीक्षा करते रहना समय होने पर मैं तुम्हें बुला लूंगी इसके बाद उन्होंने मुझे बगल के ठाकुर मंदिर में प्रणाम करने के लिए कहा मैं श्री श्री के लिए औसत ले गया था बांकुड़ा आश्रम के डॉक्टर स्वामी वैकुंठ महाराज ने श्री श्री के शीत पित्त रोग के लिए होम्योपैथिक औषधि मेरे द्वारा भेजी थी औसत माँ के हाथ में देते ही उन्होंने करुण स्वर से कहा बैकुंठ ने औसत भेजी है दो बेटा दो बैकुंठ की औसत से रोग अच्छे हो जाते हैं देखो तमाम शरीर पर क्या हुआ है शीत पित्त के कष्ट में मैं वस्त्र में त्रस्त हो रही हूँ इतना कहकर शरीर का कपड़ा हटाकर मुझे छाती और पीठ में शीत पित्त दिखाया माँ का कंठ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए माँ ने उस औसत की एक ओर रख दिया और बहुत ही हार्दिकता से बाकुड़ा के बैकुंठ महाराज के समाचार पूछे और भी अनेक बातें हुई क्रमशः संध्या हो आई घर घर में दीपक जलाए जाने लगे माँ के ठाकुर मंदिर में भी दीपक और धूप दानी दिया गया मैं बाहरी कमरे में चला गया उस दिन जयराम बाटी में अन्य कोई भक्त उपस्थित नहीं थे रात को माँ ने थोड़ी दूर पर खड़ी रहकर मेरा दिन भर भोजन नहीं हुआ इसलिए बहुत यत्न से मुझे खिलाया शुभ प्रभात की प्रतीक्षा में अधीर उत्सुकता से प्रायः बिना निद्रा के ही रात बीत गई प्रातः पोखरी में स्नान कर मैं बैठा था माँ के बुलाने की प्रतीक्षा में दीक्षा के लिए क्या क्या तैयारी की ज़... की आवश्यकता है मुझे ज्ञात नहीं था पूछा भी नहीं रुपये पैसे भी कुछ नहीं थे लगभग आठ बजे सेवक महाराज मुझे बुलाकर श्री के ठाकुर मंदिर में ले गए और वे बाहर आकर दरवाजा लगाकर चले गए माँ पूजा के आसन पर बैठकर पूजा कर रही थी पास में और एक आसन पड़ा था माँ ने मुझे श्री श्री ठाकुर को प्रणाम कर उस आसन पर बैठने के लिए कहा बैठ जाने पर मेरे हाथ में उन्होंने थोड़ा गंगा जल दिया और मेरे सारे शरीर में गंगा जल छिड़क कर सिर और शरीर पर हाथ फेर दिया माँ के स्पर्श से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए एक अव्यक्त अनिर्वचनीय आनंद से हृदय भर गया माँ ने थोड़ी देर आँख मुंदे बैठी रहकर मुझसे पूछा श्री ठाकुर तुम्हें अच्छे लगते हैं मेरे सम्मति जताने पर उन्होंने तीन बार एक मंत्र का उच्चारण कर बाद में मुझे भी साथ साथ उसका उच्चारण करने के लिए कहा एक एकाएक बगल की दीवार की ओर हाथ फैलाकर उन्होंने कहा यही तुम्हारे इष्टदेव है साथ ही साथ उस ओर का स्थान आँख को चौधाने वाले उज्जवल प्रकाश से उद्भासित हो उठा और उसमें एक जीवित ज्योतिर्मय देवी मूर्ति का आविर्भाव हुआ वह मूर्ति मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देख रही थी क्षण भर में न जाने क्या हो गया मैं आत्मविस्मृत और विफल हो गया दूसरे ही क्षण माँ की मूर्ति रूपांतर हो गया थोड़ी देर बाद माँ ने पूछा बेटा क्या तुम डर गए थे माँ मैं सिर झुकाए मौन रह गया उत्तर देने की शक्ति नहीं थी उसके अनंतर माँ ने मेरा दाहिना हाथ पकड़कर उंगली के प्रत्येक पर्व का स्पर्श कर जप पद्धति दिखा दी माँ बातें कर रही थी किंतु मैं न जाने कैसा हो गया था माँ बार बार पर्व का स्पर्श करके मंत्र का उच्चारण करते हुए जब का क्रम दिखा रही थी मुझे भी साथ साथ मंत्र उच्चारण करने को कहती थी मैंने वैसा ही किया उसने बाद उसके बाद माँ ने ठाकुर का चित्र दिखा कर कहा ठाकुर को प्रणाम करो यही तुम्हारे इष्ट देव तथा गुरु हैं तुम्हारे इस लोक और परलोक के संबल हैं ठाकुर ही सर्वे देव देवी स्वरूप हैं मैंने ठाकुर को प्रणाम करने के बाद माँ की को भी प्रणाम किया उसके पश्चात उन्होंने कितनी बार जब करना होगा वह बताया और ध्यान के बारे में अनेक उपदेश दिए माँ क्या है और कौन है यह उस समय मैं समझ नहीं सका था अभी भी कुछ नहीं समझ में आया किंतु मेरा मन कहता था कि वे इच्छा मात्र से ईश्वर दर्शन करा दे सकती हैं माँ के पूजा के आसन के पास ही दो फल पड़े थे उन्हें मेरे हाथ में देकर कहा इस फलों को तुम मेरे हाथ में दो मैंने वैसा ही किया संभवतः वही गुरु दक्षिणा थी मैं हाथ में कुछ भी नहीं ले गया था रुपये पैसे या फल फूल कुछ भी नहीं मेरा शरीर काँप रहा था मां को मैंने पुनः प्रणाम किया उन्हें इतने समीप पाकर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा था बहुत अच्छा लग रहा था मां ने प्यार के साथ कहा अब कमरे में जाकर जैसा मैंने दिखा दिया है वैसे थोड़ा जप करो उसके बाद जलपान कर लेना तीसरे पहर मैं फिर से मां के पास गया वे बरामदे में पैर फैलाकर बैठी थी बांकुड़ा के वैकुंठ महाराज के अवसत से उपकार हुआ है शीत पित्त कुछ घट गया है बातचीत के प्रसंग में उन्होंने दुर्भिक्ष सेवा कार्य कैसे किया जाता है पूछा बातचीत से समझ में आया कि उनका हृदय दुर्भिक्ष पीड़ितों के लिए बहुत ही कातर हुआ है किस प्रकार घर घर में जाकर गरीबों को टिकट दे आता हूँ किस तरह से उनके अभाव और कष्ट की खोज लेता हूँ टिकट दिखाकर वे कैसे चावल लेते हैं स्त्रियों को कुछ वस्त्र भी दे जाते थे यह सब बताया इस प्रसंग में मैंने एक घटना का उल्लेख किया जिससे मां का अंतर मानव पिघल गया मैंने कहा एक दिन प्रातःकाल एक गांव में खोज लेने गया तो देखा जो लोग चावल ले रहे थे उसमें कोई भी घर में नहीं है मैंने समझा कि वे कहीं पर काम पर गए होंगे काम मिलने पर फिर चावल नहीं दिया जाता इसलिए मैं उनकी खोज में निकल पड़ा गांव के बाहर एक धान के खेत में घुटनों तक जल कीचड़ के भीतर कुछ लोग धान के पौधे रोप रहे थे उधर अग्रसर होते ही देखा कि एक स्त्री खेत से उठकर एक और रोपने के लिए जो धान के पौधों का गठा रखा था उसके पीछे जा छिपी पूछने पर पता लगा कि पिछली रात उस स्त्री को प्रसव हुआ है और उस नवजात शिशु को लेकर ही वह खेत में काम करने आई है शिशु को कपड़े में लपेटकर खेत की पेड़ पर उसने रख दिया और गेट के लिए धान रोपने के काम में लग गई और पेट के लिए धान रोपने के काम में लग गई इस डर से कि खेत में काम कर रही है अतः हम लोगों से चावल नहीं मिलेगा मुझे दूर से ही देखकर वह छिपने की चेष्टा करने लगी यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी चोट लगी कैसी अवस्था में पड़ने पर रात्रि के नवजात संतान को लेकर प्रसूतिका खेत में काम करने आ सकती है मैंने उस स्त्री के पास जाकर ढाढ़ देते हुए कुछ कहा नहीं माँ तुम्हारा चावल नहीं काटूंगा इससे कुछ साहस पाकर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा बाबा बड़े कष्ट में पड़ी हूँ इसीलिए खेत में काम करने आई हूँ खेत में काम करने से एक दिन में दो से धान मिलता था सिर्फ ही माँ वह घटना सुनकर शहर उठी रुदन के स्वर में बोली क्या कहते हो बेटा वैसी का खेत में काम करने आई वैसी अवस्था में उसका चावल न काट कर, अच्छा काम किया है बेटा ठाकुर तुम्हारा कल्याण करेंगे उसके बाद ठाकुर से माँ ने प्रार्थना की है ठाकुर क्या तुम यह देखते नहीं हो लोगों के ऐसी दुख दुर्दशा है ऐसे समय मनुष्य क्या करेगा इसका कोई प्रतिकार करो माँ के कंठ में कातर उत्कंठा थी अभी भी वह मेरे कानों में गूँध रही है माँ करुणा की मूर्ति है और आवेग आवेगमयी प्रार्थना है उन्होंने सेवा कार्य की छोटी मोटी सभी बातों का समाचार पूछा हम लोग क्या खाते हैं कैसे रहते हैं और क्या क्या काम करना पड़ता है मैंने कहा एक दिन मैं किसी दूसरे ग्राम में काम का देखने के लिए गया था एक सूखी पहाड़ी नदी कोई 20-25 हाथ चौड़ा पाट घुटनों तक जल था मैं चल उस पार चला गया इसी समय बारिश के एक जोरदार बौछार बरस गई लौटते समय देखा वह सूखी नदी लाल जल से लबालब भरी हुई है और जल का भयंकर स्रोत बह रहा है दिन चढ़ चुका था नदी पार होने का कोई उपाय न देखकर कपड़ों को सिर में लपेटकर छाता हाथ में लटकाए कॉपिन पहनी हुई अवस्था में मैं नदी में कूद पड़ा और एक हाथ से तैर किसी तरह उस पार पहुंचा जल का प्रवाह मुझे बहुत दूर तक ले गया था नदी के किनारे खटीली झाड़ियों के कारण मेरी जीवन संशय अवस्था हो गई थी वह घटना सुनते सुनते माँ का चेहरा वेदनापूर्ण हो गया उन्होंने करुण स्वर से कहा बेटा ठाकुर ने तुम्हें बचा लिया है उन खटीली झाड़ियों के भीतर घुस जाने पर तुम निकल नहीं सकते थे वैसा साहस फिर कभी ना करना बेटा मेरे सद दुखों और वेदनाओं को मां अपने अंतर में अनुभव कर रही थी मां का मातृहदय संतान के दुख से उद्वेलित हो उठा अभी भी आपत्ति विपत्ति आने पर मां की सावधान वाणी हृदय में बल संचार करती है बातचीत के प्रसंग में दूसरे दिन मैंने कामार पुकुर दर्शन के लिए जाने की इच्छा प्रकट की किंतु मां ने आज्ञा नहीं दी और कहा नहीं बेटा इस समय वह मत जाओ फिर कभी जाना यहाँ किसी तरह तीन रात बिताकर लौट जाओ यह भयंकर मलेरिया का समय है घर घर में ज्वर हो रहा है इस समय किसी को मैं यहाँ आने के लिए नहीं कहती पर तारक ने तुम्हें भेजा है माँ का आदेश मैंने मान लिया उसने बहुत दिनों बाद उन्नीस सौ में मैं कामा कु दर्शन के लिए गया और जयराम बाटी भी आया था माँ जिस घर में रहती थी जहाँ बैठती जिस ठाकुर मंदिर में दीक्षा दी थी उस स्थानों का दर्शन और प्रणाम किया दूसरे दिन मैंने सुना कि माँ के सेवक वर्धा महाराज कोतलपुर के हाट को जा रहे हैं माँ को प्रणाम कर मैं भी उनके साथ चला मैदान का रास्ता जल कीचड़ से भरा था तीन मील चलकर हम लोग हाट में पहुँचे वरदा महाराज ने एक टोकरी भर तरकारी और दूसरी चीज़ें खरीदी मैंने भी माँ के लिए एक थाली भर मिश्री खरीदी दोपहर को कोयल पड़ा आश्रम में भोजन आदि करके तीसरे पहर वह टोकरी सिर पर लिए मैं वरदा महाराज के साथ जयराम बाटी लौट आया उस टोकरी में माँ की व्यवहार की चीज़ें थी उन्हें ढोकर लाने से भी तो माँ की कुछ सेवा हुई जयराम बाटी मैंने वह मिस्री माँ के हाथ में समर्पित की उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर लिया और प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छा किया बेटा मैं रोज़ इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर मिश्री का शरबत बनाकर कर पीऊँगी मेरे नेत्रों में आंसू आ गए थोड़ी सी मिश्री थी किंतु उसे माँ ने बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया माँ की कोई सेवा भी तो मैं नहीं कर सका गुरु दक्षिणा भी न दे सका संध्या से भी पहले मैंने देखा कि पुण्य पुकुर के किनारे वाले खेत में बैंगन के पौधे रोपने के लिए हरि प्रेम महाराज फावड़ा चला रहे हैं मात्र सेवा का मौका पाकर मैंने उनके हाथ से फावड़ा लिया और खेत की जमीन तैयार कर डाली साथ ही बहुत से बैगन के पौधे भी लगा दिए उन पौधों में बैगन फलेंगे और वे माँ की सेवा में लगेंगे इस प्रकार से तीन रातें बीत गई चौथे दिन तीसरे पहर में माँ को प्रणाम कर विदा लेने लग गया मेरे प्रणाम करते ही उन्होंने हाथ में मेरी ठुड्ढी छू अपने हाथ को चूम लिया बालक बुद्धि से मैंने उनके सामने घुटने टेक टेक कर हाथ जोड़ते हुए रोते रोते कहा माँ आप मुझे याद रखिएगा उन्होंने भी कहा कृपा करके कहा हाँ बेटा तुम्हें याद रखूंगी। मैंने उसी ढंग से तीन बार प्रार्थना जताई प्रत्येक बार ही उन्होंने कहा हाँ बेटा याद रखूंगी। वे मुझे याद रखेंगी यह या सोचकर मेरा अंतर आनंद से भर गया मेरे मुंह से फिर बात कहने निकली। लिए माँ को फिर से प्रणाम कर मैं उनकी ही ओर मुँह किए पीछे हटते हटते सदर दरवाजे तक आया तब तक माँ मेरी ओर देख रही थी अंतिम बार माँ को देखते हुए मैं बाहर निकल आया और उनका करुण मुख तथा उनकी स्नेहपूर्ण बातें सोचते हुए तीन मील चलकर कोयालपाड़ा आश्रम में आया मैंने माँ से भक्ति मुक्ति की प्रार्थना नहीं की याद भी नहीं आई माँ को पाने से ही सब पाना हो गया उनकी करुणा रहने से ही सब कुछ हो जाएगा मैं संसार के जीवन संग्राम में मर्दित होकर माँ को भूल सकता हूँ किंतु माँ यदि याद रखे तभी सुमार्ग में चल सकूँगा माँ यदि स्मरण कर गोद में उठा ले गोद में ही रखे और संसार की धूल मैल मेरे शरीर में लगने ना दे तभी तो मैं निर्मल और सुंदर बन सकूँगा यही सोचकर मैंने माँ से केवल एक ही प्रार्थना जताई थी माँ आप मुझे याद रखिएगा तीन बार मैंने यह प्रार्थना जताई थी तीन बार ही उन्होंने अभय देकर कहा था हाँ बेटा मैं तुम्हें याद रखूँगी बाद में सेवक वरदा महाराज से सुना था कि मेरे चले आने पर माँ ने उन्हें बुलाकर कहा था देखो उस लड़के ने तीन बार मुझसे सत्य करा लिया माँ ने मुख से जो कुछ निकलेगा वही सत्य होगा फिर तीन बार सत्य कहकर मुझे नहीं भूलेगी ऐसा वचन दिया था वही मेरे जीवन में परम प्राप्ति परम आशीर्वाद परम अभय बल भरोसा और सांत्वना है हुआलपड़ा आश्रम में रात बिताकर मैं दूसरे दिन भोर में थोड़ी थोड़ी बारिश में ही कोतलपुर होकर विष्णुपुर की ओर दबाना हुआ चौबीस मील पानी कीचड़ में चलकर छाता न रहने से तेज बारिश के समय पेड़ों के नीचे आश्रय लेते हुए संध्या को जब मैं विष्णुपुर पहुंचा तो उस समय लगभग मृत प्राय हो गया था ट्रेन के आने में कुछ विलम्ब था टिकट लिए और उतने में ही गाड़ी आ गई रात को बांकुड़ा आश्रम में और दूसरे दिन दोपहर को इंद्रपुर सेवा केंद्र में पहुंचा। वहां दोनों ब्रह्मचारी महाराजों को प्रणाम किया वे बहुत प्रसन्न हुए मैं जयराम भट्टी से माँ का कुछ प्रसाद लाया था वे दोनों ही तिर श्री श्री के दीक्षित शिष्य थे प्रसाद पाकर वे आनंद से प्रफुल्लित हो नाचने लगे श्री श्री माँ की कृपा पाने के बाद जयराम भाटी से मैंने महापुरुष जी को अपने सौभाग्य का समाचार देते हुए पत्र भेजा फिर बांकुड़ा में लौटकर मां भी मैंने इन्हें इस दूसरी चिट्ठी लिखी पत्र पाकर महापुरुष जी के अस्वस्थ होते हुए भी उत्तर दिया था श्री गुरुदेव श्री चरण भरोसा श्री रामकृष्ण मठ बेरूर मठ हावड़ा सात नौ उन्नीस श्री तुम्हारा पत्र मिला जयराम भट्टी से तुमने जो पत्र भेजा वह भी मिल गया था श्री श्री ने तुम्हारे पर कृपा की है जानकर मुझे बहुत आनंद मिला मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ था अब प्रभु की इच्छा से कुछ अच्छा है खोखा महाराज यही हैं और भी कुछ दिन रहेंगे तुम तो मेरा हार्दिक आशीर्वाद और स्नेह प्यार जानना इति शुभाकांक्षी शिवानंद सेवा केंद्र में सकुशल पहुंचकर कर श्री को मैंने जो पत्र लिखा था उसने कुआलपाड़ा से विष्णुपुर तक चौबीस मील वृष्टि और जल कीचड़ में मार्ग के कष्ट की बात भी लिखी थी श्री सिंह उस चिट्ठी को पाकर मेरे लिए बहुत ही चिंतित हुई सेवक वरदा महाराज ने मुझे लिखा उस तरह पथ के कष्ट की बात मां को लिखना उचित नहीं हुआ वे बहुत ही अधीर हो गई थी बाद में मैंने जता दिया कि मैं अच्छा हूँ उस ढंग से चिट्ठी लिखकर मां का चिंतित करने के कारण मुझे कुछ भी दुख नहीं हुआ था बल्कि आनंद ही हुआ यह सोचकर कि मां मेरे लिए चिंता करती है और उनके आशीर्वाद से ही मैं उस मलेरिया के समय भी स्वस्थ था लड़के के लिए मां ना सोचेगी तो कौन सोचेगा दुर्भिक्ष सेवा कार्य समाप्त कर जिस दिन हम लोग कलकत्ता के बड़े बाजार में नाव द्वारा बेलून मठ घाट पर पहुँचे उस समय दिखाई पड़ा एक दूसरी नाव श्री ठाकुर की जय ध्वनि करते हुए वहाँ से छूट गई पूर्व बंगाल में भारी बाढ़ आई थी इस कारण मठ से उस नाव द्वारा बहुत से साधु बाठ सेवा कार्य के लिए रवाना हुए थे जिस दिन हम लोग सेवा केंद्र से बेलूर मठ पहुँचे उस दिन देवी पक्ष की पंचमी तिथि थी मठ में दसभुजा दुर्गा की प्रतिमा पूजा का आयोजन हो रहा था पुराने ठाकुर मंदिर और मठ भवन के बीच छुपकर छप्पर लगाकर पूजा मंडप तैयार किया गया था और समूचा आंगन ट्रैक्टर तथा चटाइयों से घेरा गया था श्री दुर्गा देवी मंडप को प्रकाशित कर विराजमान थी श्री श्री ठाकुर को प्रणाम कर महापुरुष के समीप उपस्थित हुए वे आनंद से बोल उठे तुम लोग आ गए बहुत अच्छा हुआ है माँ दुर्गा आ गई है अब उनको लेकर आनंद करो मुझे देखकर कहा तुम कल से माखन के साथ भंडार में काम करना अब जाओ रहने को कोई स्थान खोज लो मठ में तो बहुत भीड़ है हो ही जाएगा महापुरुष जी मानो आनंद से उत्फुल्ल हो गए थे पूजा के चार दिन अत्यंत आनंद से बीत गए लोगों का समागम बहुत ही अधिक था वर्षा से कोई विशेष बाधा नहीं हुई मठ में पूजा का आनंद और समारोह मेरे जीवन में यही प्रथम था पहले मुझे धारणा ही नहीं थी कि साधु ब्रह्मचारी लोग इतने मातृभक्त हैं महाअष्टमी पूजा के दिन जब राजा महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी मठ में आए तब आनंद मानो सतधा बढ़ गया वह द्वादशी के दिन तीसरे पहर कलकत्ता लौट गए स्वामी शारदानंद महाराज अस्वस्थ होते हुए भी दो दिन मठ में थे महानवमी के दिन रात्रि में एक अपूर्व घटना हुई काली कीर्तन का दल मंडप के समीप बरामदे में बैठा राजा महाराज महापुरुष महाराज शरद महाराज स्वामी शारदानंद आदि सभी कीर्तन में साथ दे रहे थे समरे नाचेरे रे कार ये रमड़ी अर्थात शुभ निशुम्भ के साथ समर में यह दस भुजा दुर्गा किसकी पत्नी नाथ रही है इसीलिए गाना एक स्वर से गाया जा रहा था बीच में भाव में विफोर होकर पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज उठकर नाचने लगे साथ ही साथ महापुरुष जी शरद महाराज और साधु गाते गाते खड़े होकर नाचने लगे कोई तानपुरा और कोई अन्य बाजा बजा हाथ में लिए नाचने लगे वह एक अपूर्व दृश्य था अनिल आनंद के प्रवाह में सब लोग बहते चले जा रहे थे उन लोगों के उस भाव में नृत्य और मातृ नाम गान से उत्पन्न अपूर्व भाव विभोर अवस्था में एक स्वर्गीय वातावरण का आविर्भाव कर दिया था जीवन में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था और संभवतः देखूंगा भी नहीं श्री ठाकुर को कि संतानों के भीतर ही ठाकुर मिल जाते हैं मानो वे अपने संतानों में आविर्भाव होकर स्वयं नाच रहे थे पूजा के कई दिनों तक महापुरुष जी को मंडप में अधिक समय तक देखकर मुझे आनंद होता था वे प्रायः ध्यानमग्न रहते थे आरती के समय भी दिन भक्त की तरह हाथ जोड़े वे खड़े रहते और प्रतिदिन आरती का दर्शन करते सभी कार्यों में वे दिखाई पड़ते थे कभी तो वे भंडार में जाकर काम काज देखते और निर्देश देते थे उन्हें देखते ही सब लोग सावधान हो जाते थे लोगों के प्रसाद ग्रहण के समय भी महापुरुष जी देख करते थे प्रातः नृत्य ही मैं उन्हें प्रणाम करने जाता था वे इतने व्यस्त रहते थे, थे कि कौन आया और कौन गया उधर उनका ध्यान ही नहीं रहता था